मूल रामायण सचाथया मा सबरी धर्मचारिणीम श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगत छेतिराघव जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा रघुनंदन आप धर्मपरायणा सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए सौभ्य गहतेजा शबरीम शत्रुसूदन शबरिया पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मज शत्रुहंता महातेजस्वी तेजस्वी दशरथ कुमारामम शबरी के यहाँ गए उसने इनका भली भाति पूजन किया पंपातीरे हनुमता संगतो वानरे ननुमदचना सुग्रीवेण सगता फिर वे पंपा सर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया आदितस्तदं विशेषतः तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया सुग्रीवस्व चकारि साक्षिक वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की ततो वानर राज बहिरा नुकथनम प्रति ेदि सर्व प्रणया दुखिते न उसके बाद भाणराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलायी प्रतिज्ञात राम बेड़ तदा वाली वधिनस् बलम त्र कथयामा सवान सुग्रीव संक विरजेन राघवे उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की तब बानर सुग्रीव ने वहाँ वाली के बल, बल का वर्णन किया क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी राघव प्रत्यर्थम तो दुन्दुबे कायुत्तम दर्शयामा महाससुग्रीव वो महापर्वत सन्निभ राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुनिया दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया उमय ता महाबाहु प्रेक्षचास्थ महाबलह पादुष्ठे न चक्षेपूर्णम दस योजनम महाबली महाबाहु श्री राम दे तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे दस योजन दूर फेंक दिया विभेद च पुनस्तालाम सत्य के नम हेषुलाम गिरीम रसातलम जनयन प्रत्यय तदा फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए सात ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बिंध डाला ततः प्रीतमस्तन विश्वस्त स राम सहितो जगाम गुहाम तदा तदनतर राम के इस कार्य से महाकवि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया फिर वे उनके साथ किस्कि गुहा में गए तथो गर्जरी वर सुग्रीव पिंगल तैन नादेन महता निर्जगा हनुमान्य तदाता सुग्रीवेण समागत निजघान्च तत्रेण शरण ऐकेण राघव वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की उस महानाद को सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया वहाँ राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया तथा सुग्रीव धत्वा भतना सुग्रीवम एव तद्राज्य राघव प्रत्यपादय सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया स च सर्वान्मानी वानराषभ दिशा मजाम तब उन बानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा ततो गृद वचनां संपाते हनुमान बली सत योजन विस्तीर्ण लवणारणव तत्पश्चात सम्पाति नामक गृद्ध के कहने से भगवान हनुमान जी योजन विस्तार वाले चार समुद्र को कूदकर कर लाग गए। तत्र तत् लंका समाध्यपुरी रावण पालिता ददर्श सीताम ध्याम अशोक बलिका गताम् वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा निवेदय प्रवृत्ति समस्थ्य चहदेशी वर्दया तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला पंचसोनाग्रगा सप्तमंत्रे सुतानी सूरम्क्षम च पिश्य ग्रहण समुपागमत फिर पांच सेनापतियों और सात मंत्र कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी खचुमन निकाला इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए अस्त्रणुक्त मात्मान ज्ञावा पैता महात मरसेसान वीरोना दीक्षया ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध प्रेक्षानुसार सह लिया तथोद्वापुरी लंकामृत सीता मैथिली राम रामाय तुम पुनराजान महाकपि तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी थीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए सौभिगम्य महात्मा रामम प्रदक्षिण नवेदा दृष्टास अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी डे वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया मैंने सीता जी का दर्शन किया है तथा सुग्रीव सहित तो गत्वा तीरम महोदे समुद्रम क्षोभया मासित्य सन्निभ इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया सरिता मकार्यत तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया तेन हत्वा रावण मा राम सीता मन प्राप्य उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई ताम वाच तथो राम पर जन संसदे अमृत चमहड़ा सा सीता पिबे ज्वलनम धती तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई बचना वचना सीतागत विगत कल्मशाम कर्मणातेन महता त्रैडोक्यम सचराचरम सदैव गणम तुष्ट राघवश्य महात्म इसके बाद अग्नि के कहने थे उन्होंने सीता को निष्कलक मारा महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर विभुवन त्रिभुवन संतुष्ट हो गया बभौ राहिष्ट पूजि सर्वदत अभिषेच्य चलंकाया राक्षसे विभीषण कृतकृत्य रामो विजर प्रमुमोद फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षसराज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके हितार्थ हो गए उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा देवताभ्यो वरम प्राप्य समुप्य जपान रह अयोध्या प्रस्थित राम पुष्के पुष्पकेण सुहृद्रत ये सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वान्डरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्तुत हुए